श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद दो पच्चीस मार्च अट्ठारह नरेंद्र की उच्च अवस्था एक दिन कमरे के दरवाजे बंद करके उन्होंने देवेंद्र बाबू और गिरीश बाबू से मेरे संबंध में कहा था उसके घर का पता अगर उसे बता दिया जाएगा तो फिर वह देह नहीं रख सकता मास्टर हाँ यह तो हमने सुना है हम लोगों से भी यह बात उन्होंने कई बार कही है काशीपुर में रहते हुए एक बार तुम्हारी वही अवस्था हुई थी क्यों नरेंद्र उस अवस्था में मुझे ऐसा जान पड़ा कि मेरे शरीर है ही नहीं केवल मुँह देख रहा हूं श्री रामकृष्ण ऊपर के कमरे में थे मुझे नीचे यह अवस्था हुई उस अवस्था के होते ही मैं रोने लगा यह मुझे क्या हो गया बूढ़े गोपाल ने ऊपर आकर उनसे कहा नरेंद्र रो रहा है जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा अब तेरी समझ में आया पर कुंजी मेरे पास रहेगी मैंने कहा मुझे यह क्या हुआ दूसरे भक्तों की ओर देखकर उन्होंने कहा जब वह अपने को जान लेगा तब देह नहीं रखेगा मैंने उसे भुला रखा है एक दिन उन्होंने कहा था तू अगर चाहे तो हृदय में तुझे कृष्ण दिखाई दे मैंने कहा मैं कृष्ण विष्णु नहीं मानता नरेंद्र और मास्टर हंसते हैं एक अनुभव मुझे और हुआ है किसी किसी स्थान पर वस्तु या मनुष्य को देखने पर ऐसा जान पड़ता है जैसे पहले मैंने उन्हें कभी देखा हो पहचाने हुए से दिख पड़ते हैं अमर हर्ष्ट स्ट्रीट में जब मैं शरद के घर गया शरद से मैंने कहा उस घर का सर्वानश जैसे मैं पहचानता हूँ ऐसा भाव पैदा हो रहा है घर के भीतर के रास्ते कमरे जैसे बहुत दिनों के पहचाने हुए हैं मैं अपनी इच्छानुसार काम करता था वे कुछ कहते न थे मैं साधारण ब्राह्म समाज का मेंबर बना था आप जानते हैं ना, मास्टर हाँ मैं जानता हूँ नरेंद्र वे जानते थे कि वहाँ स्त्रियाँ भी जाया करती हैं स्त्रियों को सामने रखकर ध्यान हो नहीं सकता इसीलिए इस प्रथा को वे निंदा किया करते थे परंतु मुझे वे कुछ न कहते थे एक दिन सिर्फ इतना ही कहा कि राखाल से ये बात सब बातें न कहना कि तू मेम्बर बन गया है नहीं तो फिर उसे भी जाने की इच्छा होगी मास्टर तुम्हारा मन ज़्यादा जोरदार है इसलिए उन्होंने तुम्हें मना नहीं किया नरेंद्र बड़े दुख और कष्टों के झेलने के बाद यह अवस्था हुई है मास्टर महाशय आपको दुख कष्ट नहीं मिला मैं मानता हूँ कि बिना दुख कष्ट के हुए कोई ईश्वर को आत्मसमर्पण नहीं करता अच्छा अमुक व्यक्ति कितना नम्र और निरहंकार है उसमें कितनी विनय है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझमें किस तरह विनय आए मास्टर उन्होंने तुम्हारे अहंकार के संबंध में बतलाया था कि यह किसका अहंकार है नरेंद्र इसका क्या अर्थ है मास्टर राधिका से एक सखी कह रही थी तुम्हें अहंकार हो गया है इसलिए तूने कृष्ण का अपमान किया है इसका उत्तर एक दूसरी सखी ने दिया उसने कहा हाँ राधिका को अहंकार तो हुआ है परंतु यह अहंकार है किसका अर्थात श्री कृष्ण मेरे पति हैं यह अहंकार है इस अहम भाव को श्री कृष्ण ने ही उसमें रखा है श्री कृष्ण के कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर ने ही तुम्हारे भीतर यह अहंकार भर रखा है अपना बहुत सा कार्य कराएंगे इसलिए नरेंद्र परंतु मेरा यह अहम पुकार कर कहता है कि मुझे कोई क्लेश नहीं है मास्टर शाह हाँ तुम्हारी इच्छा की बात है दोनों हंसते हैं अब दूसरे दूसरे भक्तों की बात होने लगी विजय गोस्वामी आदि की नरेंद्र विजय गोस्वामी की बात पर उन्होंने कहा था यह दरवाज़ा ठेल रहा है मास्टर अर्थात अभी तक घर के भीतर घुस नहीं सके परंतु श्याम पुकर वाले घर में विजय गोस्वामी ने श्री रामकृष्ण से कहा था मैंने आपको ढाके में इसी तरह देखा था इसी शरीर में उस समय तुम भी वहाँ थे नरेंद्र देवेंद्र बाबू राम बाबू ये लोग भी संसार छोड़ेंगे बड़ी चेष्टा कर रहे हैं राम बाबू ने छिपे तौर पर कहा है दो साल बाद संसार छोड़ेंगे मास्टर दो साल बाद शायद लड़के बच्चों का बंदोबस्त हो जाने पर नरेंद्र और यह भी है कि घर भाड़े से उठा देंगे और एक छोटा सा मकान खरीद लेंगे उनकी लड़की के विवाह की व्यवस्था अन्य संबंधी कर लेंगे मास्टर नित्य गोपाल की अच्छी अवस्था है क्यों नरेंद्र क्या अवस्था है मास्टर कितना भाव होता है ईश्वर का नाम लेते ही आंसू बह चलते हैं रोमांच होने लगता है नरेंद्र क्या भाव होने से ही बड़ा आदमी हो गया काली शरस शशि शारदा ये सब नित्य गोपाल से बहुत बड़े आदमी हैं इनमें कितना त्याग है नित्य गोपाल उनको श्री रामकृष्ण को मानता कहाँ है मास्टर उन्होंने कहा भी है कि वह यहाँ का आदमी नहीं है परंतु श्री राम कृष्ण पर भक्ति तो वह खूब करता था मैंने अपनी आँखों से देखा है नरेंद्र क्या देखा है आपने मास्टर जब मैं पहले पहल दक्षिणेश्वर जाने लगा था तब श्री राम कृष्ण के कमरे से भक्तों का दरबार जाने पर एक दिन बाहर आकर मैंने देखा नित्य गोपाल घुटने टेक कर बगीचे की लाल सुर्खी वाली राह पर श्री राम कृष्ण के सामने हाथ जोड़े हुए था श्री राम कृष्ण खड़े थे चांदनी बड़ी साफ थी श्री राम कृष्ण के कमरे के ठीक उत्तर तरफ जो बरामदा है उसी के उत्तर वो लाल सुर्खी वाला रास्ता है उस समय वहाँ और कोई न था जान पड़ा नित्य गोपाल शरणागत हुआ है और श्री राम कृष्ण उसे आश्वासन दे रहे हैं नरेंद्र मैंने नहीं देखा मास्टर और बीच बीच में श्री राम कृष्ण कहते थे उसकी परमहंस अवस्था है परंतु यह भी मुझे खूब याद है श्री रामकृष्ण ने उसे स्त्री भक्तों के पास जाने की मनाही की थी बहुत बार उसे सावधान कर दिया था नरेंद्र और उन्होंने मुझसे कहा था उसकी अगर परमहंस अवस्था है तो धन के पीछे क्यों भटकता है और उन्होंने यह भी कहा था वह यहाँ का आदमी नहीं है जो हमारे अपने आदमी हैं वे यहाँ सदा आते रहेंगे इसीलिए तो वे बाबू पर नाराज होते थे इसलिए कि वह सदा नित्य गोपाल के सांस रहता था और उनके पास ज़्यादा आता न था मुझसे उन्होंने कहा था नित्य गोपाल सिद्ध है वह एकाएक सिद्ध हो गया है आवश्यक तैयारी के बिना वह यहाँ का आदमी नहीं है अगर अपना होता तो उसे देखने के लिए मैं कुछ भी तो रोता परंतु उसके लिए मैं नहीं रोया कोई कोई उसे नित्यानंद कहकर प्रचार कर रहे हैं परंतु उन्होंने श्री रामकृष्ण ने कितने ही बार कहा है मैं ही अद्वैत चैतन्य और नित्यानंद हूँ एक ही आधार में मैं उन तीनों का समष्टि रूप हूँ